पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खा के दौड़ता है और भय पाता है देखो पुरुषार्थ यह पुरुषार्थ यही है हाँ। पुरुषार्थ यही है पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सत शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचारते हैं सो सुख और सिद्धता न पावेंगे और जो शास्त्र के अनुसार विचारते हैं वो इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता को पावेंगे अच्छा जो पुरुषार्थ संतों का संग और शास्त्र का विचार करके पुरुषार्थ करते हैं वो सुख और सिद्धता पाते हैं तो कोई कह दे कि भाई नारायण है गागो सवाल करते हैं कि कोई कह दे कि भाई संतों का संग नहीं करते हैं शास्त्र को नहीं मानते हैं वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं बड़े बड़े मकानों के मालिक हैं, बड़े बड़े धन के स्वामी हैं। तो ये जरूरी नहीं कि शास्त्रों और संतों का संग करे तभी सुखी होगा कई लोग ऐसे ही सुखी हैं। तो क्या जवाब है तुम्हारे पास मानो क्या जवाब है तो वो सुखी दिखते हैं लेकिन हकीकत में सुखी नहीं हैं। सुखी दिखते हैं और हकीकत में क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने संतों और सत्य शास्त्रों के विचार के नहीं नहीं वो लोग संतों को सत शास्त्र को नहीं मानते फिर भी बोलते हैं हम सुखी हैं तो क्या वो दुट बोलते है? सुख हैं सुख की भ्रांति में है सुख की भ्रांति कैसे होती सुख और सुख की भ्रांति में क्या फर्क है सुख और सुख की भ्रांति में ये फर्क है कि जैसे सज्जन लोग जानते हैं कि वो शराब कबाब और नशीली चीज़ें लेकर आए मज़ा आ गया वास्तविक में मजा की भ्रांति है मजा नहीं है ये तो सजा की खाई में जा रहे हैं लेकिन उसको मजा मान रहे हैं ऐसे ही जो उसको सत संतों का आश्रय छोड़कर जो सुखी होने की कोशिश करते हैं वो नाक के द्वारा सुगंध लेकर आख के द्वारा कुछ बाहर का देखकर, लेडी लेडे दे के शरीर को एक दूसरे के शरीर को नोच के सताकर सुख के लिए जाते तो हैं, लेकिन जैसे पतंगिया को सुख की भ्रांति है और हाईवे पर भाग भाग के आते सुखी होने को और खप जाते दिए के पास पतंगी आता है सुखी होने को खप जाते वो रूप के एक रूप का सुख खाली देखने का सुख में फंसते हैं मनुष्य के पास पांच साधन है फंसने के सुगंध के द्वारा भवरा फंस मरता है भावरे में ताकत है लकड़े को छेद करने का लेकिन कोमल कमल में जाता है शाम को बंद हो जाता है बोले कोई बात नहीं अभी अच्छा लग रहा है सुबह आकर जंगली प्राणी कमल खा जाते हाथी लेकर पैरों तले कुचल डालते तो तुलसीदास ने कहा अली पतंग मृग मीन गज मछली को कुे में स्वादिष्ट कुछ खोरा करके लपक पड़ती और फंस मारती है हाथी नकली हाथीनी को देखकर कर स्पर्श सुख सम्भोग के सुख से भागता है और वो नकली हाथीन घास की ढूलक हाथी का असली हाथी के वजन से खंडे में सब चले जाते हैं और हाथी फिर बाहर नहीं निकल सकता है महावत उसे फिर भूखा रख के जंजीरों से बांध के जीवन भर उसको भीख मंगवाता रहता है ऐसे ही मृग कान के आवाज में माह हो जाता है उसे शिकारी उस पर बाढ़ चला जाता अथवा तो चरने में स्वाद लेने में लग जाता है तो। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच उनको तो सुख की भ्रांति का एक एक रस में खतरा है अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच तुलसी तिनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच जिनके पास पांच साधन है पतंग के लेकिन मृग म्रग मृग है तो उसी जीवन में रहेगा और उसी चौरासी में घूमता रहेगा ये पांचों के बाद। मनुष्य में पांच विकार हैं गिरने के पांच साधन है लेकिन मनुष्य के पास शास्त्र और संत का संग इन पांचों को संयमित कर देता है देखो बुरी नजर से आकर्षण की नजर से न देखो खाओ स्वादु होकर नहीं लेकिन स्वास्थ्य होकर पति पत्नी का स्पर्श कर देखो लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए तो क्या हो जाएगा धर्म में जीवन हो जाएगा शास्त्र के अनुसार तो फिर आपको पता चलेगा कि ये संभोग का सुख वास्तविक में संभोग से नहीं है लेकिन संयम की ऊर्जा का ह्रास होते समय सुख का एहसास हुआ ऐसे ही देखने का सुख भोगने का सुनने का ये जो सुख है वो उसको विषयानंद बोलते हैं। तो मूड मनुष्य समझता है कि विषयों से सुख मिला लेकिन ज्ञानी विषय और विषय की इंद्रिया और विषय की वासना तीनों को बाधित करके समझता के सुख की वृत्ति फलाना मिले मिले मिले वो मिला तो वृत्ति शांत हुई सुख मेरा अपना है मित्र आ रहा है जहाज की तरफ देखा सुख आया फिर बाहर आया इमिग्रेशन से सिक्योरिटी से पास फसा लेकिन पहली मिनट जो आ हुई दूसरी मिनट वो सुख नहीं देखेगा और फिर घर गए बातचीत के अच्छा आप थके होंगे सो जाओ तो सुख को छोड़कर आप क्यों सोने को जाते अब सोने में शांति है सुख है तो सोते हो तो इंद्रियां मन में आती मन बुद्धि में आता और बुद्धि उस सच्चिदानंद के करीब चले जाते कितना भी दिवाली की रातों में गिराकी के लिए छट पटा रहे थे कि दिवाली आए कमाएंगे और रात देर हो गई तो फटाकरे वाले अथवा मिठाई वाले या धन्य वाले कूब जाते हैं क्या बंद करो यार थक गए सोएंगे तो आप वहां सोने में ये पांच विषय नहीं है फिर भी सुख सुबह सुखद नींद से उठते हो तो सुख अपने आत्मा का है लेकिन शास्त्र नारायण ने ठीक जवाब दिया शास्त्र और संत की संगति न करने से सुख की भ्रांति हो जाती है बाहर सुख वास्तविक में कहा है वो संत और शास्त्र के द्वारा समझ में आता है तो आदमी अपने सुख स्वभाव का चिंतन करता है सुख स्वभाव का ज्ञान लाता है और सुख स्वभाव के लिए थोड़ा नियम बना लेता है तो फिर उसको अपने आप का सच्चा सुख मिलता है ये सुखाभास है जैसे पतंगिया को दिए का मजाक गया क्या मजा है ऐसे आ कि हम गए पिक्चर में गए और एक लवर लवर बड़ा मजा आया लेकिन गाल बैठ गए बेटे मजा मजा में तो ये सारी मजा सजा के रूप में तो मजा के भाव से नहीं व्यवहार के भाव से खाए पिए पांचों इंद्रियों का उपयोग करे उपभोग न करे तो फिर असली सुख के तरफ जाएगा जो सुख नित्य प्रकाश विभू जो सुख नित्य और सारी परिस्थितियों का प्रकाशक है आंख से देखा लेकिन मजा अपने आत्मदेव में आता है जीभ से चखा लेकिन मजा यहां आता है हृदय नाक से सूंगा तो नाक को मजा नहीं आएगा यही आता है तो सूंघने की वासना शांत हुई तो आपके आत्म चैतन्य का रिफ्लेक्स प्रतिबिंब पड़ा चित्त में और आपको भ्रांति हो गई यहां से तो शास्त्र और संत बताते हैं कि भाई मजा तो तुम्हारा आत्मा है लेकिन सदियों की आदत पड़ गई इंद्रियों के द्वारा भटकने की इसलिए यह कठिन लग रहा है आंखों से देखने वाला इंद्रियों से और मन से समझने वाला ज्ञान तो तुमको मिला सदियों का लेकिन शुद्ध ज्ञान तुमको मनुष्य जन्म में कहीं कहीं ब्रह्म गुरु के पास मिलेगा तब सच्चा सुख मिलेगा तो सच्चा सुख मिला तो उसको बोलते ही तो मुक्त आत्मा है मुक्तता सौम्यता तो ये सौम्यता मुक्त मुक्तता ये सारे सदगुण आप में उस आत्मदेव की निकटता से आते हैं। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे कबीर परवाना भेजिया वाचत कबीरा क्या करूं तुम्हारे को जहां साध संगत नहीं वैकुट में वहां के वातावरण का मजा आएगा लेकिन वातावरण का मजा आया और गया उसको जो जान रहा है उस असली मजा का आधार तो संत समागम हरी कथा तो संत समागम के बिना सच्चा सुख नहीं मिलता है सुखा भास होता है जैसे मरुभूमि में पानी दिखा और गाय दौड़ते हुए तो पानी तो मिला नहीं थक के लौटे ऐसे जीवन में न जाने कितनी कितनी ऊंची तरंगों पर दौड़ते हो <laughs> बोर्ड की परीक्षा बस फिर हाश लेकिन वो सुख टिका नहीं ग्रेजुएशन कर ले एक फिर भी सुख टिका नहीं शादी कर ले प्रमोशन बाल बेटा हो जाए हाश लेकिन वो टिका नहीं सुख आखिर वो डाबे में कहते कोई सार नहीं यार सब मतलब की दुनिया है अब तो मर जाए इससे कोई कोई गम नहीं कोई सार नहीं तो सुख आवास था सुख की भ्रांति थी किया सब सुख के लिए साढ़े पांच सौ करोड़ साढ़े पांच अरब लोग हैं धरती पर एक भी यह नहीं कह सकता कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूं तो सुखी होने के लिए किया था सुखी होने के लिए करते फिर भी सब दुखी है तो सुखा भास में ही दुखी है तो अच्छा फिर दुख कैसे मिटे बोलो सुरेश तुम बोलो दुख कैसे मिटे बाहर से सुख की इच्छा का त्याग करके सच्चा सुख कहा है उसकी सूझबूझ पाकर सच्चे सुख के लिए थोड़ी साधना करें और कच्चे सुख से ममता बिठाए तो नारायण ममता कैसे मिटे बताओ जल्दी बोलो नहीं तो फिर डॉक्टर तुम बोलो जल्दी उत्तर मिलेगा नहीं तो बदल जाएगा मौका सुरेश तुम बोलो तीनों में से कोई भी जल्दी बोलो ममता कैसे मिटाए कृष्णानी बोलो ममता कैसे मिटाए आप लोग बोलो जल्दी उत्तर दो ममता कैसे मिटाए तुलसी ममता राम से सुनाई नहीं पड़ता क्या सुनाई तो पड़ रहा है तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भगवान रोम रोम में जो चैतन्य सत्ता रम रही है तुझ में मुझ में सब में उसमें मन था कर वो मेरा है बकरी के द्वारा जो बै कर रहा है सत्ता दे रहा है वो बकरी आकृति माया की लेकिन उसके अंदर सत्ता मेरे परमात्मा राम की आंख देखती है बेटा बेटी मुन्ना प्यारा लगा लेकिन वो प्यारा शरीर प्यारा जिससे है वो सो राम में मन लगाओ तुलसी ममता राम से समता सब संसार ये मेरा है जरा ज्यादा दे दो ये पर जरा तंग करो ये दुश्मन है नहीं नहीं ज्यादा अंदर में गाँट नहीं मार दो समता सब संसार राग न द्वेष न दोष दुख दोष भी न देखे इसमें इसमें और अपने चित्त को दुखी भी ना करे दास गए भोपार पुरुषार्थ यही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्थित सत शास्त्रों के संत का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना हाँ। देखो संतों का संग करें और सत्य शास्त्र और बौद्ध रूपी सिया से अपने हृदय पर वो वचन लिखे किताब तो खुद पढ़ लेंगे शास्त्र तो पढ़ता है लेकिन अपने मन से ही उसका अर्थ गठित कर लेगा इसलिए संत के संग में है शास्त्र तो है तो महासागर सागर का पानी न खिचड़ी बनाने के न चाय और कॉफी बनाने के काम आता है एक उसी सागर से बादलों के द्वारा उठता है और फिर बरसता है तो महाराज गंगा जल बन जाता है यमुना का नीर बन जाता है सिंधु कावेरी बन जाता है गौमती और बन जाता है और मुक्तिदायी मार्ग दे देता है बादलों ने उठाकर पटका ऐसे ही संतृप्ति बादलों ने शास्त्रों से उठाके वचन आपको दिए आप शास्त्र बढ़ोगे तो उसका अर्थ अपनी मती गति के अनुसार करके बैठ जाओगे जैसी वासना होगी जैसी सूझबूझ होगी तो आप तो मन से अर्थ करोगे बुद्धि से करोगे बस मति न लखे जो मति लखे जिसको मति नहीं देख सकती लेकिन जो मती को देखता है उसमें तो कोई विरले लाखों लाखों में कोई विरले महापुरुष होते हैं तो शास्त्रों में कई बातें ऐसी हैं आपको लगता है हम समझ गए समझ गए लेकिन कहीं कहीं ऐसे जो सार तत्व हैं वो बहुत गुड होते हैं बाप ने कहा बेटा आपने इतनी जहां जला ली है लेकिन मुकदर का पता नहीं मैं तुम्हारे लिए इस बाई खाते में कोई सार बात लिख जाता हूं जब आपत्ति आए कष्ट आए मुसीबत आए देखना कोई कहीं चारा नहीं मदद का तो कही खोल के देख लेना आप बाप धर्मात्मा था धर्म से लक्ष्मी आती है और संयम से स्थिर होती है धरम और विलासिता से लक्ष्मी नाश होती है तो छोरा तो धनी का था पिता चले गए तो नियंत्रण रहा नहीं वो आदमी अभागा है जिसके ऊपर किसी बूढ़े बुजुर्ग समझदार का नियंत्रण नहीं जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक अनियंत्रित व्यक्ति खतरनाक होता है का तो बहुत पतन हो जाता है महिला का, का नारायण की माँ है नीता है या दूसरे हैं, थोड़ा देख रेख रखते नहीं तो इस उम्र में आदमी कितना गिर जाता है ऐसे ही इस आश्रम में रहने वाले बच्चों के सौभाग्य है कि संचालक लोग ध्यान रखते हैं हमारा भी थोड़ा निगाह रहती है कभी एक दूसरे के गलती होते तो एक दूसरे को बता देते या यहां तक खबर दे देते तो बच जाता आदमी नहीं तो मन में आया वो करा वो तो फिर कुत्ता भी कर लेता क्या बड़ी बात कीतंग भी करते रहते अपने मन के अनुसार तो कुछ नियंत्रण होना चाहिए कुछ नहीं आज महिला आश्रम से कई चिट्ठियां मंगवाई थी जो जो गलती करता अपनी कमी ईमानदारी से लिख के भेजो वो आसान तरीका भगवान बालक होकर आए भगवान ये होकर आए तो इतनी मजूरी तुम करोगे फिर भगवान को कराओगे जो जाए उसको जान लो बस तृप्त हो जाओ तो वासना अनुसारी बोले इसमें तो क्या बड़ी बात है, गुण में है। ये ये वासना वासना भी है। उसके लिए भगवान तो पूर्ति के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है जैसी वासना उतना चुकाना पड़ता है फिर वासना पूरी होगी तो वासना के पहले जो स्थिति थी वासना के बाद वो स्थिति समय बर्बाद ये बन जाए ऐसा कर लू ऐसा वासना के पीछे जाएगा तो तबाही निर्वासनो निरालंब हो ये से किसी अवलंबन वाला सुख नहीं निर्वासनिक निरालंब शोभते शुष्क पर्णवत अष्टावकर सहित जनक को उपदेश दिया कुछ बनकर कुछ पाकर कहीं जाकर कहीं देख कर कहीं भोग कर मुक्ति नहीं होती अभी जो मुक्त स्वभाव है जीवन में कितने कितने दुख आए और चले गए कितने कितने सुख आए चले गए आप किससे बंधे हैं बोले पैसों से बंधे तो कितने धन आया चला गया आप वाहवाई से बंधे तो कितनी वाहवाई आई चली गई आप तो निर्बंध है निर्म है लेकिन उसको जान लो बस निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन चिदानंद रूप शिव सार बातें चेष्टते शुष्क प्रारब्ध की हवा से जैसे पीपल का पत्ता हिलता है ऐसे ज्ञानी लोगों के प्रारब्ध से लोगों के परीक्षा प्रारब्ध से अथवा अपने शरीर के प्रारब्ध से वो चेष्टा करता है लेकिन सुख लेने के लिए नहीं करता कुछ पाने के लिए नहीं करता उसने अपना पूरा प्रभुवारा दिया पूरा जा का नाम नानक का पूरा पाए पूरे के गुण का उसने पूर्णता का अनुभव कर लिया पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान आसूमल से हो गए कवि ने लिखा तो इस पूर्णता का अनुभव करे आपका आत्मदेव पूर्ण है आप स्त्री मिलेगी तब सुखी होंगे बच्चे मिलेंगे तब सुखी होंगे तलाक देंगे तब सुखी होंगे इस झंझट में ना पड़ो। आप वैसे ही सुख स्वरूप में गोतावाना सीखो जो उसमें दीक्षा के वक्त बताया जाता है उस सुख स्वरूप में डूबना सीखो धीरे धीरे उसमें स्थिति कर लो बस स्थिति के लिए क्या है श्री कृष्ण कहते अभ्यास योग युक्त चेता ना निगामीना परम पुरुष हम दिव्यम याति पार्थ अनु चिंतन अभ्यास तो सभी करते हैं खाने पीने लेने देने का लेकिन अभ्यास ऐसा करो कि परमात्मा के साथ योग हो जाए परम पुरुष दिव्य के साथ याति पार्थ चिंतन जो जिसका चिंतन करता है जिसका ज्ञान पाता है चिंतन करता है और प्रीति रखता है वो उसको पा लेता तो शास्त्र से भगवान के स्वरूप को जान लो भागवत में जिनको भगवान मिला है और भगवान नाम महिमा है और भगवान नारायण की स्तुति जो नर नारी का एन है वो भगवान नारायण की स्तुति वाला पुस्तक छोटा सा लेकिन जिनको भगवान आत्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने भगवान का वर्णन किया इसको पढ़ो जब प्राणायाम करो देखो अंदर का सुख कैसे लहलाता है तीन दिन की शिविर में कितने लाखों लोग आए गए कितने लोग प्रसन्न थे कितने थे। ये तो तो वालों का ही होता है अहमदाबाद वाले तो यहाँ को रहेंगे और कहा रहने को देंगे उनको यहां से पच्चीस पचास किलोमीटर के रेंज वाले या 7 किलोमीटर के रेंज वाले तो आते जाते हैं रोज सुबह ये तो जो कोई कोटा से आया तो कोई नेपाल से आया तो कोई